महाराज विवाह हो गया परंतु वो तो दर्शन के चिंतन में मग्न दार्शनिक पति मिल गए भामती को दार्शनिक पति मिल गए तो अब वो न्या... सब दर्शनों पर लिखा है उन्होंने हो इसीलिए उनको सर्वतंत्र स्वतंत्र बोलते हैं सब दर्शनों पर लिखा है तीस बरस हो गया वेद वो इमली के पेड़ के नीचे वेदांत और दर्शन का अध्ययन करते करते अपन लिखें, खाएं और लिखें और चिंतन करें एक दिन कोई आया कुछ मांगने उन्होंने पूछा क्या बात है भाई आ गया कोई आदमी उसको मालूम नहीं था कि ये विद्वान है अकिचन है आंख तो उठा के देखा बोले भाई क्या चाहिए तुमको तो वो समझते थे कि कोई पंक्ति नहीं लगती होगी कहीं शास्त्र का कोई प्रश्न होगा जिज्ञासु होगा आया होगा समाधान करने देंगे बोले क्या क्या बात है क्या बात ये है कि हमारी लड़की का ब्याह है और हमारे पास धन नहीं है तो उनको तो मालूम नहीं कभी लड़की का ब्याह करना नहीं पड़ा है ना अब वो लगे इधर उधर देखने की हम क्या दे सकते हैं इसको तो श्रीमती जी थी भामती जी उनका नाम था उन्होंने अपने हाथ में जो ब्याह का कंगन था वो निकाल के उनके सामने रख दिया कि आप इसको दे दीजिए तो दे के फिर आंख उठाई बोले तुम कौन हो है ना? ये आया हमारे पास मांगने के लिए और तुमने कंगन दे दिया तो हो कौन तुम तो वो बोले कि मैं आपकी पत्नी हूं तो बोले हाँ ब्याह तो हुआ था हमारा बचपन में पहले तो गोद में लेके ब्याह कर देते थे, थे ना भाई है ना अरे ब्याह तो हुआ था हमारा तो तुम हो क्या चाहती हो तो उसको कहना तो ये था कि हमारे पुत्र हो हमारा बंश चले पर स्त्री संकोच बस बोल नहीं सकी वो बोली कि हम चाहते हैं कि हमारा नाम अमर रहे बोले अच्छा नाम अमर रहे ये चाहती हो तो ये ग्रंथ जो मैं लिखता हूँ इसका नाम भामती है ना तुम्हारा नाम भामती इस ग्रंथ का नाम भामती हो गए अमर है ना वह वाचस्पति मिश्र हैं अच्छा। सब दर्शनों पर देव दर्शन पर उनकी सांख्य तत्व तो कौमुदी है तो। वेदांत दर्शन पर उनकी धामती है नारायण सभी दर्शनों पर लिखा अब उनके सामने नारायण जब ये प्रश्न आया कि जन्म मृत्यु और बुद्धि हैं? Uh, करण अंतकरण का भेद होने से जन्म का भेद होने से मृत्यु का भेद होने से सुख दुख का भेद होने से आत्मा का भेद है ऐसा सांख्य मानता है तो उन्होंने कहा क्यों भाई ये बुद्धि तो प्रकृति में रहती है तुम्हारे मत में आत्मा जो पुरुष है उसमें तो सुख दुख नहीं होता प्रकृति में, तो में है ये अंतकरण तो प्रकृति में है ये मैं बद्ध हूं मैं मुक्त हूं यह अभिमान तो प्रकृति में है हैं तो अन्य गत अभिमान को लेकर के तुम अन्य में सुख दुख बंधन और मुक्ति का अध्यारोप कैसे कर रहे हो करे सांखवादियों ये बात तो समझ में नहीं आती तुम्हारे ही मत से तुम्हारे ही मत से प्रकृति अलग है और पुरुष अलग है और प्रकृति के धर्म का तुम पुरुष में जब अध्यारोप कर रहे हो तो ये अभिवेक से सिद्ध हुआ ना इसका अर्थ हुआ कि मैं सुखी हूं दुखी हूं पापी हूं पुण्यात्मा हूं रागी हूं द्वेषी हूं ये बात तो केवल अभिवेक से आती है है ना तो जो अविवेक से सिद्ध है उसके द्वारा तुम जो तुम्हारे ही मत में अविवेक से सिद्ध है विवेक न करने से सिद्ध है, है? उसी अविवेक के द्वारा सिद्ध हेतु से तुम आत्मा को अनेक सिद्ध करते हो है? बोले भाई आत्मा अनेक न हो तो प्रकृति किसी को मोक्ष कैसे दे और किसी को बद्ध कैसे दे बोले अरे प्रकृति का ही बंधन होता है और प्रकृति का ही मोक्ष होता है आत्मा तो केवल सन मात्र है उसकी उसकी प्रवृत्ति के लिए आत्मा का ईश्वर होना जरूरी नहीं है उसकी प्रवृत्ति के लिए आत्मा का सच्चन मात्र होना सचिदानंद मात्र होना आवश्यक है अच्छा अभी प्रसंग फिर आपको कल्पना तो। नागाचार्यसम चिज आकाश से नेदस्थ तस्वीवेशनय नाकाशस्टाकाशो विकारावयवो यहा नैवाम सदा जीव विकारावयो तथा यहाँ बाला गगनम बलुद्धा आत्मा मलिम मल ये बात बता रहे हैं कि अपना आत्मा ज्ञान स्वरूप है जाना जाए तो नहीं और जो जाने जानने वाला सो तो भी नहीं जिसकी वजह से जगत जाना जाता है और जीव ईश्वर जानते हैं वो ज्ञान स्वरूप जिससे जीव ईश्वर जगत सबकी सिद्धि होती है ऐसा आत्मा ज्ञान स्वरूप है वो सुख वाला वो दुख वाला ऐसा नहीं है क्योंकि जिन लोगों ने आत्मा का भेद माना है और प्रकृति को सत्य माना है उन लोगों ने भी सुख दुख को आत्मा का धर्म नहीं माना है बुद्धि समुदायभ्युपगमान सुख दुख का सुख दुख बुद्धि में होते हैं बुद्धि कभी सुख मानती है, कभी दुख मानती है। बुद्धि विज्ञानमय कोष के अंतर्गत है वही करता है वही भोगता है जब हम अपने आप को उसके साथ जोड़ देते हैं अपने स्वरूप के अज्ञान से अपने स्वरूप के अभिवेक से भ्रांत हो करके हम दूसरे के साथ तादात्म्य अपन्न हो जाते हैं तब हम अपने को सुखी अपने को दुखी मानते हैं तो आदमी रास्ते में बैठा होए उसका बहुत प्रियजन आने वाला होए दूर से मोटर आती दिख गई बस बस आ गए आ गए इस मोटर में वही आ रहे हैं क्या आनंद आवेगा जब आवेंगे और मोटर आई और सर से सामने से निकल गई अरे अरे ये तो उनकी मोटर नहीं है ये तो वे नहीं है खत् हो गए तो पहले कल्पना कर लेते हैं और उसके बाद कल्पना के अनुरूप कोई घटना नहीं घटती है तो सुख दुख मानते हैं मैं मान लेते इनका सुख मेरा सुख है इनका दुख मेरा दुख है जो सावधान है जीवन में सुख दुख ऐसे ही फुरफुराते हुए जैसे सड़क पर चलते हैं तो कहीं गंदा पड़ता है और कहीं स्वच्छ पड़ता है तो दोनों को पार करते हुए चलते हैं जैसे देखो जीवन में कभी दिन और कभी रात रात छूटने पर रोते नहीं दिन छूटने पर रोते नहीं दोनों ही तो हो रहा हूं तो जैसे काल चक्र में दिन और रात का जोड़ा है जैसे देश चक्र में गंदा और स्वच्छ का जोड़ा है जैसे वस्तु में कोई प्रिय अप्रिय का जोड़ा है वैसे ही अपनी बुद्धि में ये सुख और दुख का स्वंध आता रहता है और बहता रहता है कस्तम सुखमुपनतम दुख में नीचर्गछत्युपरी चशा चक्र नेमे क्रमेण कालिदास ने मेघ ने कस्तम सुखमुपनतम दुनिया में ऐसा कौन है जिसको हमेशा सुख ही सुख मिला हो तुम क्यों ऐसा ख्याल बनाते हो कि हमको हमेशा सुख मिले दुख में एकांत तो तोबा। अच्छा ऐसा कौन हुआ है जिसको हमेशा दुख ही दुख मिला हो तुम क्यों ये ख्याल बनाते हो कि जो दुख आया है अभी हमेशा रहा रही आएगा? नीचे ईर्ग छत् परिचय दशा चक्र निमित क्रमेणा जैसे रथ का पहिया ऊपर नीचे ऊपर नीचे डोलता रहता है ऐसे ही ये सुख दुख आते रहते हैं और जाते रहते हैं कभी जन्म होता है बच्चे का तो कभी मृत्यु होती है कहते सिंध में एक बहुत अवलिया महात्मा थे जंगल में गुफा में एकांत तो में रहते थे गांव के लोग उनके पास भोजन पहुंचा एक दिन बहुत बढ़िया भोजन गया तो बोले भाई क्या है आज आज तो भोजन बहुत बढ़िया आया बोले महाराज आज श्राद्ध था बोले अच्छा श्राद्ध में इतना बढ़िया भोजन बनता है कि वही रोज रोज श्राद्ध हुआ करे तो क्या अब महाराज गांव में लोग मरने लगे रोज रोज है ना किसी ने किसी का श्राद्ध आने लगा गांव का मुखिया है न बड़ा चिंतित हुआ जान हुआ कि तो महात्मा का वचन सत्य हो गए रोज रोज, रोज श्राद्ध होने लगा तो गांव में एक दिन किसी के बच्चा उससे भी बढ़िया पढ़ चढ़ के छप्पनों व्यंजन बना के ले गए महाराज महाराज भोजन बोले तो अरे भाई आज तो और बढ़िया है बहुत बढ़िया है आज क्या है बोलेगा तो महाराज बच्चा हुआ है बोले अच्छा बच्चा का जन्म होने होने पर ऐसा भोजन बनता है तो रोज रोज बच्चा हुआ करें तो भाई ये बच्चा होना भी लगा रहता है और मरना भी लगा रहता है इसमें एक मन की आदत होती है जिसका मन दुखी होने का आदि होता है वो हर जगह दुख ढूंढ लेता है जैसे गोबरौला मन का जो कीड़ा है वो हर जगह गंदगी ढूंढ लेता है और जो चीटी है वो हर जगह शक्कर का कण ढूंढ लेती है तो अपने मन को चीटी बनाओ अपने मन को गोबरौला मत बनाओ है ना सब जगह से सुख ढूंढ लो सब जगह से सुख ढूंढ लो हर बात में सुख माने कितना बढ़िया वो मन होगा जो हर बात में हर बात में सुख माने। अच्छा न माने तो थोड़ी देर के लिए न माने हमने देखा बहुत बड़े बड़े घरों के भी जो बच्चे होते हैं वो भी तो कभी कभी रोते हैं हाथ पांव पीट के रोते हैं हो चिल्ला के रोते हैं तो ये मन भी तुम्हारा बच्चा है अगर कभी थोड़ी देर के लिए रो जाए तो बच्चा रो जाए तो रो जाए तुम अपना सिर पीट के क्यों फोड़ते हो तो लाले चित्त बालका ये मन शरीर जो है इसका तो मन जो है इसका स्वभाव बच्चे की तरह है बात बात में सुख दुख नहीं मान लेना तो ये जो वेदांत की तत्व की चर्चा करते हैं ये इसलिए करते हैं कि अगर मनुष्य की समझ में असलियत आ जाए है। तो सुख दुख का आना जाना बंद नहीं होगा वो उसमें जो मूल्यांकन है ना क्यों हो हमारे घर में ऐसा हमारे मन में ऐसा इस बात का भी बड़ा दुख है। एक बार की बात है हम लोग बदरीनाथ जा रहे हैं तो जोशी मठ में पहुंचे तो थोड़ा अंधेरा हो गया जाते जाते तो पहले ये ख्याल था कि देर से भी पहुंचेंगे तो वहां तो मठ है ज्योतिर्मठ है और हम ज्योतिर्मठ के ही हैं है ना हमारे शंकराचार्य भगवान होंगे वहां जाएंगे तहरेंगे हमारा तो स्वागत होगा ऐसा ख्याल था वहां पहुंचे तो ज्योतिर्मठ में तो ताला लगा हुआ था कोई नहीं आगे हुआ जाओ भाई और कहीं ठहर जाए तो उस दिन उस शहर में एक करोड़पति पार्टी छहरी हुई थी उनके साथ 144 तो झम्पान और ये है नो कंडी कंडी डंडी 144 थी हो और एक, एक के चार चार कुली उनके घर के कितने लोग थे रिश्तेदार थे नातेदार थे सारा जोशी मठ भरा हुआ कहीं रहने की जगह न मिले है ना? ढूंढने पर तो फिर अंत में हम लोगों ने ये सोचा कि हमारी जान पहचान कही है चलो उन्हीं के क्या फेरे मंदिर के बिहार में है ना जाके महाराज जहाँ वो थे वहां अपन बैठ गए आसन लगा के बात तो उनको जब मालूम पड़ा कि स्वामी जी बैठे हैं बाहर तो आए है न <laughs> क्या बात है भाई मैंने कहा देखो न कहीं खाने की जगह मिलती है है ना? ना दूध मिलता है अब लो हम लोग इसलिए इधर आके यहाँ मंदिर दरवाजे पर बैठ गए तो उन्होंने तुरंत अपने कई आदमियों को एक में किया और एक कमरा हम लोगों के लिए खाली कर दिया हम लोग भी सात आठ थे फिर तो पूरी बनी उन्हीं क्या पूरी बनी तो उनकी लड़की गई पूरी लेने के लिए बरसने को हम लोग बैठ गए भोजन करने को अब वो रसोईये ने महाराज मोटी जरा हम लोगों को देखा साधु तो पूरी मोटी मोटी बना ली है ना वो बोला उसने।, उसने सोचा होगा कि बाबा जी लोग कोई अच्छा खाने के लिए थोड़े पैदा होते हैं अब जो थाली में पूरी आई उस लड़की के हाथ में तो हम सुन रहे थे बेटे बेटे उसने कहा कि मैं परसने के लिए जाऊं और स्वामी जी को और ये पूरी लेके जाऊं वो जन्म से थाली फट गई गुस्सा आ गया उसको हो। तो आ गया आ गया फिर बहुत बढ़िया पूरी बनी है और हम लोगों का बड़ा भारी स्वागत सत्कार हुआ नौकर साहब के साथ डर गए है नाब नौकर डर गए फिर दूसरे दिन सवेरे भी खा पी के जलपान वलफान करके तब तो हम लोग आगे बढ़े तो अपने सामने देखो ये मूल्यांकन जो है ना।, तो ना हम लोगों के लिए अगर मोटी पूरी आती है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है हम कच्ची भी खाते हैं न कच्ची भी खा लेते हैं हम है ना जली हुई भी खा लेते हैं मोटी भी खा लेते हैं जिसके घर जैसी मिलती है मद्रासी के घर है ना नोसा इडली खाते हैं मारवाड़ी के घर सेंगरी कजाक खाते हैं पंजाबी के घर वो तंदूर की रोटी और उड़क की दाल खाते हैं सिंधियों के घर में साई भाजी खाते हैं <laughs> अपने प्रांत में ऐसा अपने देश में ऐसा कौन सा प्रांत है है ना जिस प्रांत का भोजन हम लोग नहीं करते हैं सब करते हैं तो हमारे लिए उसका मूल्यांकन मोटी और पतली पूरी का कुछ ज्यादा महत्व नहीं है जिसके घर में जैसी होती है वैसा देता है लेकिन अब उस लड़की की दृष्टि में पतली और मोटी पूरी का बहुत मूल्यांकन है इसी प्रकार ये जो हमारे मन में भाव आता है न कभी सुख का कभी दुख का कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल है ना तो छोटे मोटे लोग कहते हैं ओहो हमारे मन में और दुख आ गया मानो तुम्हारा मन कर्मानुसार नहीं बना है, है कि तुम्हारा मन प्रकृति के नियमों से परे है कि तुम्हारा मन ईश्वर के अधीन नहीं है कि तुम्हारा मन जो है वो संस्कारों से नहीं है ना कहीं दिव्य विदेश से तुम्हारा मन पधारा है अरे भाई ये तो जैसी तुम्हारी आदत पड़ गई है जैसी कल्पना तुम्हारे बन गई है ना वैसा सुख की कल्पना हो जाती है इसमें सावधानी की बात यही है कि मन में सुख की छाया आ जाए मन में दुख की छाया आ जाए अभी शीशे जो लगा देते हैं ना यहाँ एक शीशा हमारे सामने पीछे लगा हो है, तो जितनी मोटर गुजरेंगी सामने से सबका प्रतिबिंब उसमें पड़ेगा ना तो ऐसे ये मन जो है ये तो तुम्हारे कलेजे में एक शीशा तरीका लगा हुआ है हैं उसमें से कितनी चीजें आती हैं कितनी चीजें जाती हैं अब उनको तुम अगर पकड़ के रखना चाहोगे कि ये चीज हमेशा बनी रहे है उनकी कीमत आंकते रहोगे आ, हमारे एक मित्र हैं तो रास्ते में जितनी मोटर मिलती है न, ना है अरे हमको तो नाम ही नहीं मालूम है वो बोलते हैं ये अमुक है ये अमुक है अमुक है ये लाख रुपए के है ये पचास हजार के है ये बीस हजार के है एक बच्चा है वो हर हाँ समय कागज पेंसिल हाथ में रखता है और रास्ते में चलते समय जितनी मोटरें गुजरे उसका नाम लिखता है बोला वो नंबर नंबर नंबर नोट करता है हमारा जाना हुआ बच्चा है उसकी हाबी यह है कि वो मोटरों का नंबर नोट करे तो ऐसी अगर मोटरों का नंबर नोट करने लगोगे तो ये मन में सुख दुख आते जो आते हैं ना ये जैसे सड़कों पर सड़क पर मोटरें आती जाती हैं ऐसे ही आती जाती हैं कोई धूल उड़ा देती है कोई पानी छिड़क देती है कोई शांति से चली जाती है कोई बहुत आवाज करती है कोई नई आवाज करती है बिल्कुल ये मन की सड़क पर ये सुख दुख बटोही हैं ये यात्री हैं ये तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है कोई नातेदार है नहीं है कोई रहने वाला नहीं है ये तो बिल्कुल प्रातीतिक हैं। बस ये इनसे प्यार मत कर बैठो जैसे सड़क पर घूमते हुए आदमी से महाराज कोई मन चला हो और प्यार कर बैठे और फिर रोवे कि हाय हाय हमारा प्यारा चला गया है ना? ऐसे ही महाराज मन में कोई सुख का भाव आया और उससे प्यार कर बैठे उसको दिल दे दिया और बोले मैं सुखी मैं सुखी मैं सुखी है ना अपने आप को उसके अधीन कर दिया आने जाने वाले के हाथ में अपने को सौंप दिया ना कह रहे सुख आया सुख गया दुख आया दुख गया तुम ज्यो के स्व हो इसी को बोलते हैं औपाधिका ये अंग्रेजों के जमाने में तो कई बार कई लोगों को जो उपाधि दी गई थी ना राय बहादुर है ना वो फिर छीन लिया जब वो लोग कांग्रेस आंदोलन में जब शामिल हुए ना राष्ट्रीय आंदोलन में जब शामिल हुए तो कई लोगों का सर और कई लोगों का राजा और कई लोगों का राय बहादुर ये जो खिताब था वो छीन गया तो इसी खिताब को उपाधि बोलते हैं ये उपाधि माने जो बाहर से आई और गई कई लोगों की बी एम की डिग्री भी छीन जाती है इसको भी उपाधि बोलते हैं भाई तो गलत किया डॉक्टर की उपाधि छीन ली तो वकील की उपाधि छीन लिया वकालत नहीं कर सकते हम ऐसे वकीलों को जानते हैं है ना जो दिल्ली में पहले वकील थे वकालत करते थे कोई ऐसी बेईमानी का काम उन्होंने वकील की ओर से किया जज को बरगलाने का काम किया तो उसने नोट ले निकाल दिया वकालत छीन लिया। छीन लिया उनके भी कहते ही छीन लिया तो अब बताओ इसी को बोलते हैं उपाधि जो बाहर से मिले और बाहर से चले जाए अच्छा तो ये जो प्रकृति जिसको हम लोग बोलते हैं ना तो सच पूछो तो वेदांत सिद्धांत में न तो आकाश को स्वीकार करते हैं है न घट को अपने आत्मस्वरूप में न आकाश दृष्टांत है और न तो घट उपाधि है हो क्यों बोले आकाश तो मनसा कल्पित है ये जिसको हम अवकाश अवकाश बोलते हैं ना ये आंख से तो अंधेरा दिखता है रोशनी दिखती है आकाश दिखता नहीं नीला दिखता है आदमी दिखते हैं स्त्री पुरुष दिखते हैं आकाश आंख से नहीं दिखता है ये तो मन से प्रकाश और अंधकार जिसमें आते जाते हैं जिसमें सूर्य ग्रह नक्षत्र वायु है ना ये सब चलते फिरते हैं उसको हम मन से आकाश समझते हैं आकाश प्रत्यक्ष वस्तु नहीं है इसी से चार बाकों ने आकाश को तपस्व ही नहीं माना है आप जानते होंगे है ना जैसे वैज्ञानिक लोग जल को तत्व नहीं मानते वैसे चार लोग आकाश को तत्व नहीं मानते तब वायु अग्नि और पृथ्वी ये तीन ही तत्व रह जाते हैं ठोस पृथ्वी और गैस के रूप में अग्नि और गति के रूप में वायु कफ बात पित्त इन्हीं के द्वारा इन्हीं के द्वारा ये सारी सृष्टि चलती है सत्वरज तम ये त्रिव्रत करण हो जाता है नारायण का तो वेदांत सिद्धांत की दृष्टि से आकाश भी मन में मन से मालूम पड़ता है और इसमें खड़े की जो उपाधि है सो हे भगवान आकाश से वायु वायु से अग्नि अग्नि से जल जल से पृथ्वी और इन पंचभूतों के पंचीकरण में पंचीकृत रूप में घट कल्पित हुआ है इसलिए आकाश से प्रथक घट भी नहीं है आकाश से प्रथक वो घड़ा भी नहीं है इसी प्रकार आत्मा के अखंड रूप में न प्रकृति है न प्राकृत है, है। तो जो लोग कहते हैं कि आत्मा सुखी आत्मा दुखी तो उनके मत को थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं अभ्युपगम सिद्धांत इसको बोलते हैं संस्कृत भाषा में अभ्युपगम सिद्धांत अभ्युपगम यह उच्चत दूसरे की बात को थोड़ी देर के लिए मान लेना कि मान लो ऐसा ही है है ना? एक वकील बहस कर रहे थे अदालत में आ, कि सरकार श्रीमान पहली बात तो ये है कि उस दिन वहां कोई जुर्म हुआ ही नहीं है ना नान लें अगर जुर्म हुआ भी तो हम जिसकी ओर से वकालत कर रहे हैं वो आदमी वहां था ही नहीं और मान लो वहां था भी तो उसने कोई जुर्म किए ही नहीं है? और मान लो उसने जुर्म किया भी तो किसी ने देखा ही नहीं है ना <laughs> और मान लो किसी ने देखा भी जुर्म होते है ना तो वो जो हमारे जिसका पक्ष में ले रहा हूं उसका नाम लेता है वो दुश्मनी से लेता है उसकी और उसकी बड़ी दुश्मनी है ना न तो देखो पहली बात तो यह है कि द्वैत है ही नहीं बुकला न प्रकृति और न प्राकृत मान लो द्वैत है और प्रकृति है तो आत्मा में न बंधन है न मोक्ष है आत्मा में न सुख है न दुख है देखो बंधन की कल्पना भी बुद्धि में होती है और मुक्ति की कल्पना भी बुद्धि में होती है और बुद्धि तो प्रकृति का कार्य है तो बुद्धि में जो बद्ध और मोक्ष की कल्पना है उसका आत्मा के साथ तो कोई संबंध ही नहीं होता आत्मा तो बुद्धि का दृष्टा है आत्मा तो बुद्धि का साक्षी है बुद्धि कभी मान बैठती है कि मैं बद्ध हूँ और बुद्धि कभी मान बैठती है कि मैं मुक्त हूँ है न देखो ये आपस में जो लोग प्रेम करते हैं ना प्रेम तो जब प्रेम उठता है तो उनके मन में ये ख्याल होता है कि हम तो अब जन्म जन्म के लिए बच गए है? अब जन्म जन्म के लिए ये पति और जन्म जन्म के लिए हम पत्नी ये पत्नी हम पति बस तो हमारा ये जोड़ा हमेशा बना रहे और कुछ नहीं चाहिए देखो ये हुआ बतम ना मैं बंद गया अब जिस दिन लड़ाई होती है आहा, उस दिन देखो क्या आता है मन में आखिर आदमी का मन ही तो है ना <laughs> तो क्या कल्पना होती है एक दिन एक पति पत्नी हो लड़ते हुए आए बड़ी दूर चार सौ मील से वृंदावन में हमारे पास आए पति पत्नी लड़ गए तो पत्नी का मायका था वृंदावन में वो भाग के आ गई फिर पति ही आए उसके पीछे पीछे तो मैंने दोनों को बहुत समझाया बुझाया हमारे बहुत परिचित प्रेमी थे फिर किसी तरह सुलह हुई हंसी की बात होने लगी तो मैंने हंसी हंसी में कहा कि आओ हम तुम दोनों का फिर से ब्याह कर रहे है ना अरे पत्नी बोले ना महाराज ना महाराज अब दोबारा ब्याह करना होगा तो मैं इनसे बिल्कुल नहीं <laughs> <laughs> तो अच्छा या बंबई में भी एक दिन ऐसी बात हुई थी अगर मैं पूरी तरह से देख नहीं पाता हूं सब लोगों को ना वो जरा प्रकाश आता है सामने से तो मैं बता नहीं सकता कि यहाँ है कि नहीं है बोला यहाँ भी एक दिन ऐसा हुआ पत्नी ने साफ कह दिया कि दोबारा ब्याह करना होगा तो मैं अब इनसे नहीं करूँ ज्यादा नहीं क्या बात है ये तो एक हंसी की बात कर कहने का मतलब है वो समझो कि ये जो बंधन है और मुक्ति है ये बुद्धि का विषय है प्राकृत सिद्धांत की दृष्टि से भी सांख्य सिद्धांत की दृष्टि से भी प्रकृति ही बंधती है और प्रकृति ही मुक्त होती है बुद्धि बंधती है और बुद्धि छूटती है आत्मदेव जो हैं, वो ज्यो के त्यों। बोले भाई ये प्रकृति काम करती है सो तो आत्मा की प्रेरणा से करती है अब ये ईश्वर बाद आया ईश्वर बाद का अभिप्राय क्या है कि सांख्य में दो भेद हैं एक शेष्वर सांख्य और एक निरेश्वर सांख्य तो जो पुरुष विशेषवादी सांख्य ये है माने योग दर्शन जिसको बोलते हैं पुरुष विशेषवादी सांख्य माने योग दर्शन और अनेक पुरुष अनेक पुरुषवादी सांख्य निरीश्वर तो एक तो ये कहता है कि प्रकृति स्वयं जो है चेतन के अधिष्ठान के बिना चेतन के अधिष्ठात्रित्व के बिना प्रकृति स्वयं है ना किसी पुरुष को बांध लेती है बांध पुरुष तो नहीं बदता है है ना वो बद्ध का अभिमान कर लेते हैं और प्रकृति स्वयं किसी के मुक्त का अभिमान कर लेती है बंधन और मुक्ति का अभिमान प्रकृति में है आत्मा में नहीं अच्छा और पुरुष जो है वो केवल सत्ता मात्र है चिन्ह मात्र है दृष्टा मात्र है वो न बंधन में हेतु है और न तो मोक्ष में हेतु है उसकी उपस्थिति मात्र से ही प्रकृति जो है वो अपना सारा काम सानिध्य मात्र से ही कर लेती है बड़ी निपुण है हम जोगी अरविंद के आश्रम में गए तो वहाँ लोगों ने बताया कि जोगी अरविंद तो कुछ नहीं करते हैं सब काम माताजी कर लेते हैं है ना? तो जोगी अरबिंद पुरुष हैं और माताजी जो हैं ये प्रकृति हैं आश्रम की सारी व्यवस्था माताजी जी करती है और जोगी जो हैं वो द्रष्टा जोगी अरबिंद द्रष्टा असंग पुरुष हैं है। ये बात सन अड़तीस की है वो जब हम पहले पहल गए थे उनके आश्रम में महर्षि रमण के पास गए थे जोगी अरविंद के पास गए थे नारा। और नारायण रमण महर्षि थे तो वो प्रकृति और पुरुष दोनों नहीं व्वैस है बोला वो पुरुष है जीवक्त पुरुष हम लोगों ने पता लगाया कि जोगी अरविंद आखिर अपना चौबीस घंटा कैसे व्यतीत करते हैं मालूम तो पड़े कि इतना बड़ा महात्मा तो मालूम हुआ कि किसी किसी दिन साधकों के पत्रों का उत्तर देने के लिए योगी अरविंद एक एक लाइन दो दो लाइन एक एक शब्द जो लिखते हैं ना तो एक एक हजार पत्र का उत्तर एक दिन में लिख देते हैं एक एक हजार पत्र का उत्तर एक एक दिन में लिख देते हैं तो अभी प्रकृति तो महाराज बड़ी निपुण है सांख्य के सिद्धांत में अब ये बात सब मानते हैं कि पुरुष जो है वो अविवेक के कारण ही प्रकृति के धर्म को अपने में स्वीकार करके प्रकृति जब अपने को बद्ध मानती है तो पुरुष भी अपने को बद्ध मान बैठता है और प्रकृति जब मुक्त मानती है तो पुरुष भी अपने को मुक्त मान बैठता है असल में पुरुष न बद्ध न मुक्ष अविवेक के कारण प्रकृतिगत बंधन का और प्रकृतिगत मुक्ति का है ना ये तो विवाह और तलाक जैसे होता है ना ऐसा है तो विवाह भी किया प्रकृति ने और तलाक भी दिया प्रकृति ने और वो कबो तो वो तो भई ज्यो के त्यो अपने स्वरूप में ये हुआ तो अब दूसरा मत ये है कि पुरुष के सानिध्य मात्र से ही प्रकृति यदि काम करती है तो पुरुष को अनेक मानने का क्या कारण है न पुरुष में जन्म है प्रकृति में ही जन्म है न पुरुष में मृत्यु है प्रकृति में ही मृत्यु है न पुरुष में बंधन है ना मोक्ष है न पुरुष में सुखीपना है ना दुखीपना है प्रकृति में ही सुखीपना और प्रकृति में ही दुखीपना तो अन्य धर्म का अन्य में अध्यारोप करके है न ये मानना कि पुरुष के बंधन के लिए पुरुष की मुक्ति के लिए पुरुष के सुखी बने की दुखी बने की व्यवस्था के लिए आ, आ, पुरुष को अनेक मानना चाहिए बोले ये सारी व्यवस्था तो प्रकृति में जो भेद है उसी से हो जाती है बुद्धि भेद से ही हो जाता है इसको तो पुरुष में मानने की क्या जरूरत है तो जहां पुरुष दृष्टा मात्र है चिन्ह मात्र है और जहां सान्निध्य मात्र से प्रकृति सब काम कर लेती है वहां प्रकृति का धर्म यदि पुरुष पर माना जाता है तो अभिवेक है तो किसी ने कहा कि भाई हम प्रकृति को पुरुष विशेष के द्वारा अधिष्ठित मानते हैं एक नियंता एक नियंता ईश्वर है और ये बात बताए तो बोले कि ना बाबा उपलब्धि स्वरूप जो आत्मा है उसमें नियंता पना के भेद की कोई कल्पना करने की जरूरत नहीं है प्रकृति में होने वाले किसी भी अर्थ का संबंध पुरुष के साथ नहीं है प्रकृति जो कुछ करती है पुरुष के लिए उससे भी पुरुष में भेद की कल्पना नहीं हो सकती बंध मोक्ष भी पुरुष में नहीं है अच्छा और निर्विशेष और चेतन मात्र होने पर भी आत्मा बहुत है ये बात बिल्कुल गलत है पुरुष की सत्ता मात्र से ही प्रकृति अपना सारा काम कर लेती है उसमें पुरुष भेद की पुरुष के नियंता होने की जरूरत नहीं है कोई भी प्रमाण यदि पुरुष असल में दृश्य हो गए तब उसको कहा जाए कि भिन्न भिन्न है देखो भेद जहां भी होता है वहाँ घेय पदार्थ में भेद मालूम पड़ता है घड़े से कपड़ा अलग है कपड़े से घड़ा अलग है तो क्यों? क्यों दोनों दृश्य हैं। आ, कपड़े की विशेषता वो धागा से बना हुआ है और घड़ा माटी से बना हुआ है कपड़ा शरीर ढकने के काम आता है और घड़ा पानी भरने के काम आता है ये सारा भेद उनमें होगा तो केवल पर सत्ता को निमित्त बना करके ही प्रकृति बद्ध और मुक्त होती है और वो जो प्रकृति से परे परमात्मा है वो सत्ता उपलब्धिता स्वरूप से ही प्रधान की प्रवृत्ति में हेतु है किसी विशेषता के कारण नहीं इसलिए सांख्यवादियों ने केवल अविवेक के कारण ही प्रकृतिगत भेद से पुरुष में भेद का अध्यारोप कर दिया है असल में मूल बात तो ये है कि क्या न्यायिक वैसे दो दर्शन एक जोड़ा है वो वैशेषिक पदार्थों का निरूपण करता है और उसके बारे में प्रमाण की स्थापना करता है न्याय प्रमाण प्रधान न्याय और पदार्थ पदार्थ प्रधान वैशेषिक और साधन प्रधान योग है और साधन के फल स्वरूप फलस्वरूप वृत्ति का निरोध हो जाने पर सिद्ध दृष्टा का निरूपण करने वाला पानी और अंतकरण शुद्धि के लिए धर्म का प्रतिपादन करने वाला पूर्व मीमांसा शास्त्र और अंतकरण शुद्ध होने पर आत्मज्ञान का प्रतिपादन करने वाला उत्तर मीमांसा शास्त्र ये तीन जोड़ी में छहों दर्शन आस्तिकों के आते हैं तो इन छहों दर्शनों की तो बात छोड़ दो वैष्णव के सब दर्शन शैवों के शाख्तों के सब दर्शन आत्मा को स्वभाव से शरीरधारी नहीं मानते हैं इस देह में जो मैंपना है वो न्याय के मत में भी अज्ञान से है वैशेषिक के मत में भी अज्ञान से है सांख्य योग के मत में भी अविवेक से है और पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा के मत में भी देह में जो आत्मभाव है वो अविवेक से ही है बोले पूर्व मीमांसा के मत में भी कहा पूर्व मीमांसा के मत में तो कर्ता भोक्ता जीव आत्मा है और वो देह कभी पकड़ के रहता है कभी देह छोड़ करके स्वर्ग में जाता है हैं? कभी संपूर्ण संबंधों का विलय करके रहता है तो ऐसा जो जीवात्मा है वो अपने को देह कैसे मानता है तो केवल अभिवेक से मानता है तो ये जो देहित्व है ये अभिवेक कृत ही सर्वसम्मत है अपने को ये हड्डी मांस चाम का पुतला मान करके है ना इसके अनुकूलता में सुख इसकी प्रतिकूलता में दुख है ना और इसके बंधन में अपने को बद्ध इसकी मुक्ति में अपने को मुक्त ना? इस इसके राग में अपने को रागी अपने इसके द्वेष में अपने को द्वेषी ऐसा मान बैठना ये मतों में अविवेक से ही सिद्ध है यदि विवेक करो विविक विविक आत्मा के स्वरूप में विवेक शब्दकार तो आप जान विचिर पृथक भाव है दो चीज अगर एक में मिल गई हो तो उसको अलग अलग करना इसका नाम विवेक है यदि आपके घर में गेहूं और चने एक में मिल गए हो तो बीन बीन के चने को और गेहूं को अलग अलग करना इस विवेचन को इस विवेचन को विवेक कहते हैं विवेचनम विवेकहा विवेचनम पृथक भावा विचिर पृथक भावे विचिर धातु जो है वो पृथक भाव के अर्थ में अलग अलग करता तो ये जो दिखने वाला देश दिखने वाला है ना माना हुआ पापुण्य माना हुआ रागद्वेश माना हुआ सुख दुख और इनको मानने वाला अभिमानी ये सब दृश्य मात्र है और मैं दृष्टा इनसे असंग हूं ये विवेक करते ही इनसे अलग हो जाते हैं तो देखो ये आत्मा का एकत्व छोड़ देना कि आत्मा ब्रह्म है ये वेदार्थ का परित्याग हो गया और केवल देह के धर्म को अपने में आरोपित करके और अपने को बद्ध मुक्त मान लेना का ये पुरुष भेद की कल्पना कर लेना का ये अभिवेक के कारण है तो अभिवेक को छोड़ देना चाहिए और जो लोग है लो कहते हैं हमारा कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि ये इच्छा द्वेष आदि जो है बुद्धि बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष, प्रयत्न धर्म अधर्म और संस्कार ये नौ बातें आत्मा में रहती हैं इच्छा इच्छादय भाष्यकार ने जिसको ऐसे लिखा जे स्वाभुर्वैशेषिकादय इच्छादय आत्म समवाई नदपि असा स्मृति हेतु हेतुना संस्काराण अप्रदेशवती आत्मनी असमवायात अब ये जहाँ शास्त्रीय खंडन मंडन होने लगता है ना